महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व द्वितीयोध्याय पांडवों का धृतराष्ट्र और गांधारी के अनुकूल बर्ताव वै सम्पाणुवाच एवं संपूजितो राजा पांडव इरंबिका सुत विजहार यथा पूर्व ऋषभि परुपासीता वै सम्पाण जी कहते राजन इस प्रकार पांडवों से भली भांति सम्मानित हो अम्बिका नंदन राजा धित्र पुर्वत ऋषियों के साथ गोष्ठी सुख का अनुभव करते हुए वहां निवास करने लगे। देया राजा सर्व के महाराज धिताष्ट्र ब्राह्मणों के ध्वनि योग्य अग्रहार अर्थात माफी जमीन देते थे और कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर सभी कार्यों में उन्हें सहयोग देते थे आनशंस्य परो राजा प्रियमाणो युधिष्ठि उवाच सदा भ्रातन्माश मही पति मैयावद्भिच मे नराधिप निदेशे धृतराश मे सुत विपरीत मे शत्रुनम्य भविन्न राजा युधिष्ठ बड़े दयालु थे वे सदा प्रसन्न रहकर अपने भाइयों और मंत्रियों से कहा करते थे कि ये राजा धितराष्ट्र मेरे और आप लोगों की माननीय है जो इनकी आज्ञा के अधीन रहता है वही मेरा सुहृद है विपरीत आचरण करने वाला मेरा शत्रु है वह मेरे दंड का भागी होगा पितृवित सुम श्राद्ध कर चैव सुहृदेश पिता आदि की अछतिथियों पर तथा पुत्रों और समस्त सुहृदों के श्राद्ध कर्म में राजा धृतराष्ट्र जितना धन खर्च करना चाहे वह सब इन्हें मिलना चाहिए तथा स राजा कौरभ्यो धृतराष्ट्रो महामना ब्राह्मणेभ्यो यथारहेभ्यो द धर्मराजस्म से सभ्यसाची यमापी तत्सव अनुवर्तनतः प्रेच के शयाह तनंतर महामना कुकुल नंदन राजा धृतराष्ट्र उक्त अवसरों पर सुयोग्य ब्राह्मणों को बारम्बार प्रचुर धन का दान करते थे धर्मराज युधिष्ठिर भीमसेन सभ्यसाची अर्जुन और नकुल सहदेव भी उनका प्रिय करने की इच्छा से सब कार्यों में उनका साथ देते थे कथम नु राजा वृद्ध स प पुत्र पौत्र बधार्जित शोकम अस्मतम प्राप्त न ब्रियते चिंत चिंतते ही उन्हें सदा इस बात की चिंता बनी रहती थी कि पुत्र पौत्रों के वध से पीड़ित हुए बूढ़े राजा नृत्राट्ट हमारी ओर से शोक पाकर कहीं अपने प्राण न त्याग दे या वी कुीर जीवत पुत्र वै सुख बभूव तदवापनोती भोगांश्चेती व्यवस्थिता अपने पुत्रों की जीवतावस्था में कुरवीर धृतराष्ट्र को जितने सुख और भोग प्राप्त थे वे अब भी उन्हें मिलते रहे इसके लिए पांडवों ने पूरी व्यवस्था की थी ततस्ते सहिता पंच भ्रातर पाण्डुनंदना तथा शीलाह समहत स्थुर धृतराष्ट्र इस प्रकार के शील और बर्ताव से युक्त होकर वे पांचों भाई पांडव एक साथ धिताष्ट्र की आज्ञा के अधीन रहते थे प्रत्यप्य धित्राष्ट्र में उन सबको परम विनीत अपनी आज्ञा के अनुसार चलने वाले और शिष्ट भाव से सेवा में संलग्न जानकर पिता की भांति उनसे स्नेह रखते थे गांधारी शैव पुत्राणाम विविधे श्राद्धकर्म भी आनन््यम विप्रेभ्य प्रतिपाद्य गांधारी देवी ने भी अपने पुत्रों के निमित्त नाना प्रकार के शाध्य कर्म का अनुष्ठान करके ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दान किया और ऐसा करके वे पुत्रों के ऋण तें मुक्त हो गई एवं धर्मभताम श्रेष्ठो धर्मराजो जुधिष्ठिर भ्रातृषि धीमान पूजयामास इस प्रकार धर्मात्माओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठि अपने भाइयों के साथ रहकर सदा राजा धृतराष्ट्र का आदर सत्कार करते रहते थे स राजा सो महातेजा वृद्ध कुरुकुल्व ना कुरुकुल पाण्डुनंदने कुकुल शिरोमणि महातेजस्वी बूढ़े राजा धित्राट ने पांडुनंदन युधिष्ठिर का कोई ऐसा बर्ताव नहीं देखा जो उनके मन को अप्रिय लगने वाला हो वर्तमान इस सदृत्तम पांडवे महात्मसु प्रीतिमान अभवद राजा धिताष्ट्र ओम्बिका सुत महात्मा पांडव सदा अच्छा बर्ताव करते थे इसलिए अम्बिकानंदन राजा धृतराष्ट्र उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते थे सौ बल गांधारी पुत्र शोकम अपीतमत थी तन ये सुजय सुबल पुत्री गांधारी भी अपने पुत्रों का शोक छोड़कर पांडवों पर सदा अपने सगे पुत्रों के समान प्रेम करती थी प्रियाणी वह तु कौरभ्यो निया कु वैचित्रवीत समीय पराक्रमी कुकुललक राजा युधिषि महाराज धृतराष्ट्र का सदा प्रिय ही करते थे अप्रिय न करते थे यद्य ब्रूते च किंजित स धृतराष्ट्र जनाधि गुरुवा लघुवा कार्यम गांधारी गि चपस्वी तमस राजा महाराज पांडवा नाम धुरंधर पूजय ती पर धित्राष्ट्र और तपस्विनी गांधारी देवी ये दोनों जो कोई भी छोटा या बड़ा कार्य करने के लिए कहते पांडु पांडवधुर पांडवधुरंधर पांड तत्वसूदन राजा युधिष्ठिर उनके उस आदेश को सादर शिरोधार करके वह सारा कार्य पूर्ण करते थे तेन तस्वत् वृत्तेन स नाधिपह अन्वतप्य संस्मृत पुत्र तम मंद के तम उनके उस बर्ताव से राजा द्विताट सदा प्रसन्न रहते और अपने उस मंद मंदबुद्धि दुर्योधन को याद करके पछताया करते थे सदाच चातरुत्था कृतजप्य सुच नृप आशास् पांडपुत्राण पराजयम। प्रतिदिन सवेरे उठकर स्नान संध्या एवं गायत्री जपकलिनी के पश्चात् पवित्र हुए राजा धृतराट्ठ सदा पांडवों को समर विजयी होने का आशीर्वाद देते थे ब्राह्मणा स्वस्ति वाचाथ हुआ चुताशन आयुंस पांडुपुत्राण आसंसत नाधिपह ब्राह्मणों से सत्यवाचन कराकर अग्निमे हवन करने के पश्चात राजा धृतराष्ट्र सदा यह कामना करते थे कि पांडवों की आयु बढ़े नाम प्रीतिम परमा पुत्रेभ्य सुरुद्व याम प्रीतिम पांडुपुत्रेभ्य सदाप न राधिप राजा धित्राष्ट्र को सदा पांडुओं के बर्ताव से जितनी प्रसन्नता होती थी उतनी उत्कृष्ट प्रीति उन्हें अपने पुत्रों से भी कभी प्राप्त नहीं हुई थी ब्राह्मणाणाम यथावृत्त क्षत्रिया तथा विट शुद्र संघाण अभवस्था युधिष्ठिर ब्राह्मणों और क्षोत्रियों के साथ जैसा सद करते थे वैसा ही वैश्यों और शूद्रों के साथ भी करते थे इसलिए वे उन दिनों सबके प्रिय हो गए थे यकिंजित तदा पापम धृतराष्ट्र सुतिकृतम अकृत्वा हृदय तत्पापम तम नृपम थोन धृतराष्ट्र के पुत्रों ने उनके साथ जो कुछ बुराई की थी उसे अपने हृदय में स्थान न देकर वे युधिष्ठिर राजा धृतराष्ट्र की सेवा में संलग्न रहते थे अप्रियं यिन्नर किचिअप्रिय विषता में स कौंती यीमत कोई मनुष्य राजा धृतराष्ट्र का थोड़ा सा भी अप्रिय कर देता वह बुद्धिमान कुंती कुमार युधिष्ठिर के द्वेश का पात्र बन जाता था नाग्योधराष्ट्र न चुधन वयी वाच दुष्कृत क्य युधिष्ठि युधिष्ठि भयान युधिष्ठिर के भय से कोई भी मनुष्य कभी राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधन के कुकृत्यों की चर्चा नहीं करता था धृत्या तुष्टो नर इंद्रधारी शत्रुन शत्रुसूधन जन्म विजय राजा धृतराष्ट्र गधारी और विदुरजी अदात शत्रु युधिष्ठिर के धैर्य और शुद्ध व्यवहार से विशेष प्रसन्न थे किन्तु भीम से बर्ताव से उन्हें संतोष नहीं था अन्नवर्तत भीमोपि निश्चित धर्मज नृपम धृतराष्ट्रम चेक्ष सदा भवति दुर्मना यद्यपि भीमसेन भी दृढ़ निश्चय के साथ युधिष्ठिर के ही पथ का अनुसरण करते थे तथापि धृतराष्ट्र को देखकर उनके मन में सदा ही दुर्भावना जगा झाग उठती थी राजानम राजर्मपुत्र अमितहात कौरव्यो हृदय परांग पर धर्मपुत्र राजा युधिष् को धृतराष्ट्र के अनुकूल बर्ताव करते देख शत्रुसूदन कुरुनंदन भीमसेन स्वयं भी ऊपर से उनका अनुसरण ही करते थे तथापि उनका हृदय धित राष्ट्र से विमुखी रहता था इत महाभारते आश्रम वासिक आश्रमवास आश्रम वास परमड़ी द्वितीयोध्याय इस प्रकार से महाभारत आश्रम वासिक पर्व के अंतर्गत आश्रमवास वास पर्व में दूसरा अध्याय पूरा हुआ